भावार्थ इंद्र ने वस्तुओं के नाम एवं गुण निर्धारित किए हैं नक्षत्र नाम गोह्य नाम प्रकाश नाम तथा सोमयाजी ये चार नाम हैं इनमें यज्ञ संबंधी चौथा उक्तम है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है यज्ञ में ही देव अर्थात विद्वान तथा वीरों की पूजा होती है यज्ञ में नाम कमाना ही उत्तम है भावार्थ हे देवों जो अमृत रूपी सोम रस देकर तुम्हें तृप्त करता है उसे तुम प्रशंसा के योग्य धन देकर संपत्तिशाली बनाओ नवमो नवाकह 81 ततम सुक्तम भावार्थ इंद्र अपने दक्षिण हाथ से श्रेष्ठ धन हमें देता है राजा प्रजा के लिए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 तब देव अथवा मानव उसे रोक नहीं सकते जिस प्रकार भयंकर सांड को कोई रोक नहीं सकता महापुरुष जब कुछ करना चाहता है तब विश्व की विघ्न बाधाएं उसे रोक नहीं सकतीं भावार्थ इंद्र स्तोता धन में किसी से कम नहीं रहता जो मानव राज शक्ति बढ़ाता है उसका अतुल ऐश्वर्य बढ़ता है भावार्थ इंद्र स्तोताओं पर प्रसन्न होकर उनके स्तोत्र गान तथा साम को गाता एवं श्रवण करता है तथा उन्हें धन प्रदान करता है भावार्थ इंद्र दोनों हाथों से धन देता है जो कोई उत्तम कार्य करे उसे धन देना चाहिए भावार्थ इंद्र संग्राम के लिए तैयार होता है तथा अपने अदानी शत्रु का धन छीनकर ले आता है शत्रु बात से धन नहीं छोड़ते उनसे बलपूर्वक ही धन लेना चाहिए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 वह यज्ञ में सोम के लिए अवश्य आए वीर कहीं हों उन्हें बुलाना ही चाहिए बुलाने पर मदद के लिए वे आएं भावारथ इंद्र के लिए तैयार किए सोम तिक्ष्ण एवं आनंददायक हैं इंद्र उन्हें वीरता के कार्य के लिए पीता है भोजन में शक्ति तथा आनंद वर्धक सत्व ज्यादा होना चाहिए भावारर्थ भोजन इंद्र का उत्साह बढ़ाने में समर्थ होता तथा उसके हृदय में शांति भी उत्पन्न करता है भोजन में उत्साह वर्धक एवं हृदय में सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति होनी चाहिए भावारर्थ इंद्र ने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है अब वह अशत्र बन गया है वह स्तुति के लिए दुलोक से बुलाया जाता है राष्ट्र का नेता अपने पराक्रम से राष्ट्र को बाहरी शत्रु से बचाकर अंदरूनी शत्रुओं का नाश करने का प्रयत्न भावार्थ दूध में पका हुआ सोम ही इंद्र का अन्न है इंद्र को गोदूध प्रिय है भावार्थ इंद्र गाय के दूध से मिलाए सोम रस को पीता तथा उससे तृप्त होता है गाय के दूध में सोम रस मिलाकर पीने से तृप्ति एवं आनंद मिलता है भावार्थ इंद्र के निमित्त चमसे तथा पात्रों में सोम भरा रहता है इसका अधिकारी वही है अतः वही इसका पान करे भावार्थ जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है उसी तरह सोम के कलशों में सोम की शोभा होती है इंद्र उसे प्यार से पीता है भावार्थ शैन स्वर्ग से सोम ले आया तथा ऋतुजों ने उसे इंद्र की सेवा में अर्पित किया प्राय शीततम सुक्तम भावार्थ वरुण मित्र आर्यमा आदि देव सदैव ही हमारी मदद करें और हमें बढ़ाएं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 तथा मैं बहुत छोटा हूं इसलिए तुम्हारी स्तुति मैं किस प्रकार करूं वह मार्ग तुम मुझे बताओ भावार्थ हे अग्नि तुम किस तरह की स्तुति से प्रसन्न होते हो हम किस प्रकार मन लगाकर स्तुति करें कि तुम प्रसन्न होकर सब प्रजाओं को उत्तम उत्तम गृह प्रदान करो तथा धन धान से युक्त करो भावार्थ हे अग्नि तेरी स्तुति गौओं को प्रदान करने वाली होती है यह हमें ज्ञात है और सभी मानव ऐश्वर्य प्राप्त के लिए तुझे अपने अपने घरों में प्रदीप्त करते हैं यह भी सत्य है परंतु तू किस प्रकार के मानव पर प्रसन्न होता है और किस प्रकार के मानव की बुद्धियों को तू तृप्त करता है यह हमें ज्ञात नहीं अतः हमें बता ताकि हम उसी प्रकार से तुझे प्रसन्न करें भावार्थ कल्याण करने वाले सतपुरुषों को अपने साथ सदैव रखना चाहिए क्योंकि वे सदैव कल्याण का ही मार्ग बताते हैं उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जो चलता है वह अपने शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता बल्कि शत्रुओं को सदैव नष्ट करता रहता है तथा ईश्वर्यों से संपन्न होकर अपनी संतानों के साथ बढ़ता रहता है 85तम सूक्तम भावार्थ हे अश्वदेवो मीठे सोम रस का पान करने के लिए मेरी इस विनती को सुनो तथा हमारे पास आओ अर्थात हे अश्वनो इस मीठे सोम रस को पीने के लिए ऋषि तुम्हें बुलाते हैं तुम उनकी पुकार सुनकर आओ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 और अपने रथ में हिनहिनाने वाले घोड़ों को जोतकर हमारे पास लाओ खड् शीततम सुक्तम भावार्थ नासिका में रहने वाले प्राण ही अश्विनो देव हैं ये प्राण शरीर के लिए सुखदायक हैं तथा शरीर के सभी रोगों को दूर करते हैं रोगों को दूर करके ये शरीर की सुरक्षा करते हैं भावार्थ जिस मनुष्य को ये अष्ट देव धन देना चाहते हैं उसे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करते हैं श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा वह धन भी प्राप्त कर लेता है भावार्थ विष्णपू सर्वव्यापक परमात्मा की उपासना करने वाले के प्राण श्रेष्ठ रहते हैं तथा उस उपासक को हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है भावार्थ अपने पास के धन को सबको देने वाले तथा सोम रस पीने वाले की बुद्धि श्रेष्ठ होती है जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र का पालन करता है